जैसे कोई आदमी व्याख्यान भी दे देते हैं तो वो तो कार्यवसात देते सेवा के कारण व्याख्यान के कारण व्याख्यान देना भाषण के कारण भाषण करना वो तो कोई बात ही नहीं है इसलिए वो लड़कियों ने एक थोड़ा सा लिख कर आपके सामने पढ़ लिया वो क्या था कि परसों मुझको तो कोई ऐसा पता नहीं रहता है मैं ध्यान थोड़ा रख सकता हूँ लेकिन वो दोनों प्रार्थना करती है तो भजन गाती है भजन गाना तो बेसुरा लगाए शोर में गाना चाहिए ताल लगे तो भी अच्छा लगे आप लोग तो ताल सब लोग देते सब को तो टोताल देना चाहिए तो वो लड़की तो टाल भी दें और सबको निमंत्रण करती है कि हम टाल देती है इसी तरह से टाल दो देना चाहिए तो वो बेसूर हो गई एक लड़के ने आभा ने ऊंचा सूर से गाया वो तो है उसका कंठत्व ऐसा है कि बहुत ऊँची सूर पर जाट हो सकती है लेकिन भाषा कोई थोड़ी कहीं शिक्षा दी है एक उसको तो भगवत की प्रसादी है इसलिए वो कर सकती है तो वो सूर्य उनका ऊंचा हो गया तो वो दूसरी मनु तो वो तो बेचारी वहाँ तक नहीं जा सकती थी और टूट गई टूट जा गया तो उसमें क्या हुआ तो उसी वक्त वो सबके पास वो तो छोटे से यहाँ तो कुछ लोगों ने कह दिया था कि प्रार्थना नहीं हो सकती है तो पीछे वो परसों परसु की बात करना वो तो कल तो उन्होंने क्षमा प्रार्थना की तो परसों को पीछे एक आदमी ने ही कहा कि नहीं तो नहीं सही तो पीछे मैं भे, भीतर चला गया और सब शांति हो गई घर के लोग थे उनको देकर बैठ गया और विषय प्रार्थना उसमें ये हो गया कि तो मेरी तो आंख बंद थी लेकिन उसका जो हंसना था वो मुझको बहुत कठोर लगा कान ने समझ लिया और मैंने ऐसा देखा कक्षा मैं लड़कियों को रहा हूँ मेरे तो मेरी बंद थी तो वो लड़कियां भी समझ गई कि अब आज तो बाबू को बड़ा दुख हुआ होगा तो बड़ा दुख हुआ उन पर कोई रोष नहीं हुआ लेकिन मुझको मेरे पर रोष हो गया तो वो लड़कियों को तो मैंने वो तो लिख ही दे सकता था तो लिखकर कुछ मैंने दिया तो लड़कियों ने पैसे कल आपके सामने पड़ा, तो ये कि हमने जो प्रार्थना चलाई तो कोई संगीत की खातर नहीं चलाते लेकिन संगीत भी प्रार्थना के खतर है तो उसमें गलती हो जाती संगीत में वो तो कोई भगवान को थोड़ा मारने वाला था हाँ बे, बेफिकर हो गई तो पिछले प्रार्थना का समय है वो तो ऐसा है कि हमारे तनमय हो जाना तनमय के माने ये है की तद पर से तनमय बना है तो इसमें हमारे डूब जाना ये तनमय तो इसमें क्या है यहाँ तो भगवान में डूब जाना तो प्रार्थना तन्मयता से होनी चाहिए तो वो लड़की यहाँ छोटी नहीं कर सकी नहीं कर सकी तुम तो वो भगवान के सानिध्य में बैठी है ऐसा ख्याल नहीं रहता है बड़ों का नहीं रहता है मैं थोड़ा मेरे लिए लावा करता हूँ कि हमेशा हर चीज करते हुए भगवान सानिध्य में है ऐसा मैं जानता कोशिश मेरी चलती है तो लड़कियाँ क्या करें? लेकिन फिर भी लड़कियों को इतनी सफ्यता तो समझनी चाहिए थी कि हम नहीं हंस नहीं सकते भगवान का नाम लेते हुए हो सकता है कि तो हम रड़े रड़े क्यों क्या हाँ हम तो ऐसा एक तो आया ना कि मैं तो आपसे बहुत झूठा अभी भी हूँ तो अभी मेरा मृत्यु क्यों नहीं होता है ऐसा एक भजन है वो इन लड़कियों ने गाया है यार बड़ा करुणाजनक है मेरा पति जा वो गाता था लगा। के अभी तो हमेशा तेरे से मैं जुदा क्यों रहता तुम तो मैं केवल जिंदा रहता हूँ उसका है तो उस लड़कियों ने किया तो गलती हो गई उनकी और पीछे प्रार्थना चलाती है तो पीछे लोगों पर असर क्या पड़ेगी अगर ऐसी लड़कियाँ रहे कि जो तनमय नहीं होती है उसको मैं कहूँ कि अच्छा तुम भजन बोलो, तुम प्रार्थना के श्लोक बोलो, तुम पुराण की आयत पढ़ो, तो वो बेचारी क्या करेगी? करती तो है तनमय नहीं हो सकती है इसलिए उन्होंने वो तो एक तो प्रायश्चित किया तो घर में ही रहा था उसका प्रायश्चित आपको क्या सुनाता था लेकिन जगत में जितने सुन सके इतना अच्छा है मानता हूँ कोई हम बाप कर लेते हैं हम कोई गलती कर लेते हैं उसको सारी दुनिया को कह दे तो पीछे हम साफ हो जाते हैं और इससे दोबारा वो न कर सके इसे बन जाते हैं तो उन क्यों ने आप लोगों से सबसे एक तो कह दिया कि हमसे यह गलती हो गई हमने हमारा बाप है उसको हमने बड़ी बड़ा बड़ा कष्ट पहुँचाए माफी तो उसने कर दिया और पीछे आप लोगों के समृद्धि कहकर आप लोगों की प्रार्थना की तो आप भी उन लोगों को वो क्षमा दे और ऐसी बने कि जिससे दोबारा ऐसा कुछ न हो सके ये था ये प्रायश्चित करके आप लोगों को बताया कि प्रार्थना कोई मामूली चीज नहीं है वो बड़ी बुलंद चीज है जीवन भर में हम सब कुछ करते हैं चौबीस घंटा में काफ़ी चीजें करते हैं पाप करते हैं गुनाह करते हैं पैसों के लिए मारे मारे फिरते हैं तो कम से कम प्रार्थना तो कर ले और समाज में प्रार्थना करे तो और बड़ा होता है अगर 40 करोड़ आदमी ये एक ईश्वर तो एक ही है, इसको एक समझकर अपनी भाषा में किसी तरह से वो प्रार्थना करे तो बहुत बड़ी बात बुलंद हो जाती है तो वो आपको बताने के लिए भी कि वो छोटी लड़कियां हैं वो भी इतनी सरलता से ये काम करना चाहती है तो आप लोग भी प्रार्थनामय बने प्रार्थना करें तो हम उसमें कुरान शरीफ की कोई भी आयत क्यों पड़े तब कहूंगा आपको कि वो तो हम गुस्सा में ऐसा कहते हैं ना? कि मुसलमान आज हिंदुओं को, को तंग करते सिखों को तंग करते हैं। किया? मारा इसलिए हम उन पर गुस्सा करें करो उस पर गुस्सा किया मैं तो कहता हूं वो भी नहीं होना चाहिए लेकिन कुरान शरीफ ने क्या किया भगवत भक्त आदमी है वो पाप करता है तो इसलिए हम भगवान को पापी मानेंगे या तो भगवान का नाम नहीं लेंगे या तो भगवान का नाम अनेक है वो अरबी में भी है क्या है क्या स्ने है? बस अभी तो बेच जाओ वो तो काफी वाला तो नहीं ठीक है चाहती अभी जो तो खत्म हो गया ना <laughs> मैं तो यही सोचता था कि इस घर में सांप है ही नहीं बस अभी बेच जाओ अभी देने भी देता है आराम से ए, है। अभी क्या भगवान देख, देख, का नाम लेते हैं कोई काट नहीं तो काट नहीं उसमें क्या तो चलो अभी अभी जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे दो तो, हाँ मैं कहता कि ऐसा हम क्यों करें के भगवान का नाम जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं ऐसा कहें कि हाँ हिंदू उन्होंने इतना किया बुरा वो वो सिखों ने किया इसलिए गीता जी नहीं पढ़ेंगे इसलिए गुरु ग्रंथ साहेब नहीं पढ़ेंगे अरे गुरु ग्रंथ साहेब ने क्या गुनाह किया गीता जी ने क्या गुनाह किया गीता में तो अमृत भरा है उसमें तो जो कुछ भी जीवन के लिए सामान होना चाहिए उसमें है गंध साहेब में है कुरान शरीफ में है उसका मैं गवाह हूँ क्योंकि तो मैं सारा का चारा पड़ गया गंत साहेब पढ़ गया हूँ पिताजी पढ़ गया बाइबल पढ़ गया हूँ झंडा इतना नहीं लेकिन वो भी पढ़ चुका तो गया हूँ तो मैं लिखता हूँ कि सब में अमृत भरा है जहर तो है नहीं तो वो पारसी बिगड़ते हैं हिंदू बिगड़े सिख बिगड़े मुसलमान बिगड़े उससे उनके जो धर्मशास्त्र है और जिसके पीछे इतनी तपश्चर्या हो गई है उन्होंने क्या गुनाह किया तो मैंने सोचा कि वो तो मैं आपको कह अभी तो इसमें मैंने ठीक वक्त ले लिया तो दूसरी बात में संक्षेप में कह तो आज तो मैं बाहर तो नहीं गया हूँ और जब तक ये कांग्रेस कमेटी बनती है तब तक मैं बाहर नहीं जा सकूंगा तो जिस जगह पर जाना था वो मुझको क्षमा करेंगे तो मुझको अच्छा लगता है कि चलो घंटा दो घंटा भी बाहर चला गया और कहीं भी लोग हैं दुखी है तो उसका दुख में कुछ तो हिस्सा लिया लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी हिस्सा तो मैं देता हूँ तो आज कांग्रेस कमेटी मिली तो वहाँ भी वही बात चली मेरे पास वो वो रावल पिंडी से आ गए थे वो तो टकरे बहादुर लोग बड़ा बड़ी तजारत करते थे रावल पिंडी बनाया तो था हिंदुओं ने सिखों ने ऐसे ही तो, तो हिंदुओं ने बनाया सिखों ने बनाया ऐसा तो बहुत बड़ा है कोई ऐसा थोड़ा है तो पाकिस्तान वो सब मुसलमानों ने ही बनाया है पाकिस्तान जो है आज वो बनाने में सब ने हिस्सा लिया एक कोम ने हिस्सा नहीं लिया हिंदुस्तान है तो ऐसा कहे कि यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी है इसलिए हिंदुओं ने बनाया ऐसा कहीं जुमा तो मस्जिद किसने बनाई आगरा वो किसका है फोर्ट पड़ा है कोई छोटी बात है आगरा फोर्ट पड़ा है वो भी मैंने देखा यहाँ दिल्ली फोर्ट पड़ा है वो भी मैंने देखा ऐसे बुलंद मकान बहुत पड़े हैं और उसमें जो नक्शी वगैरह है वो किसकी है और सब हिंदुस्तान की है तो ऐसे हिंदुओं ने बनाया तो हिंदुओं ने भी बनाया सिखों ने भी बनाया पारसियों ने बनाया ख्रिस्टियों ने बनाया तो सारा का सारा हिंदुस्तान है वो जैसा आज बना है उसको बनाने में उन सब ने हिस्सा लिया है और यूँ तो कहो कि वो तो राज करता थे अभी नहीं है लेकिन आखिर में वो जो बनाया उसमें तो उनका भी हिस्सा है अंग्लिश का हिस्सा नहीं है ऐसा थोड़ा मैं वो तो नहीं कह के काफ़ी उन लोगों ने काम किया है काफ़ी वो म्यूजियम वगैरह बनाया इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल बनाई उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं कहूँगा कि अच्छा वो अस्पिटल बनाई इतने अच्छे रास्ते बनाया इतने वृक्ष बनाए इतनी वो वो खे, खेतियों का काम किया इसलिए उसको धन्यवाद वो तो है लेकिन वो अगर राज्यकर्ता न रहते तो भी वो कर सकते थे पर राज्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने जो किया है उसकी मैंने परीक्षा की और पीछे आप लोगों सब को सबको कहा कि उन लोगों को जाना चाहिए मान उनका राज्य जाना चाहिए इसलिए मैं ऐसा थोड़ा कह सकता हूँ कि अच्छा राज्य गया तो बाइबल को भूल जाओ अथवा तो क्रिश्चानिटी को भूल जाओ कैसे भूलें क्रिश्चानिटी ने क्या दोष किया है? वो तो वो तो दो, दो सब क्रिश्चियन प्रजा थी वो आपस आपस में लड़े मरे उन्होंने तो एटम बॉम्ब निकाला इसलिए मैं क्या बाइबल की घृणा करूँ या तो खिश्च क्रिश्चैनिटी की घृणा करूँ उतना नहीं हो सकता है करना नहीं चाहिए इसलिए मैंने बताया तो वैसे वो रावल के आ गए देहरा घासी के आ गए और एक करुणाजनक सारा किसा है वो उसमें नहीं जानना चाहता हूं लेकिन मैंने तो वो के लोगों को ये कहा कि और और गाशी, वो वो वो देहरा घासी के लोगों को बहुत नहीं कह मुझे पास नहीं था तो मैंने कहा कि दिक्कत तो दे दू? तो वो दूसरा नहीं कहते हैं वो तो आ गए हैं लेकिन उनकी लड़कियां हैं बीबिया पड़ी है दूसरे दिया हैं। अब तो भाक, तो मर गए निकाल दिए लेकिन दूसरे पड़े उनके हाल क्या होंगे उनको बता दी है तो कोशिश तो करो अभी यह हमारी हुकूमत है उसको करना तो चाहिए और नहीं करेंगे ऐसा तो है नहीं लेकिन वो बेचारे हुकूमत में पड़े हैं वो इतना बखद भी कांसे दे मैं तो दे सकता हूँ पास तो हुमत तो है नहीं तो उनको मैंने आश्वासन दिया और कहा कि आप ठीक कहते हैं कहा कि भाई हमको वहाँ सुरक्षित तो रखो आज नहीं ला सकते हैं जो तो नहीं चाहिए लेकिन वहाँ हमारे कोई मर जाए या तो लड़कियों को उठा जाए क्योंकि तो तो बड़ा बहुत हमको सदमा पूछेगा आपको भी पहुँचना चाहिए कुछ हो तो अच्छा है तो मैंने कहा कि भाई आप शांत रहें और आखिर में ईश्वर तो बड़ा है इंसान नहीं लेकिन ईश्वर तो सबका बड़ा है उसके उसका भजन करो उसका नाम ले लो और सब अच्छा हो जाएगा और पीछे रावल पिंडी के लोग टकरे उनको तो मैं उनके घर पर रहा हूँ मेरा घर सिखाऊंग में उन लोगों के घर पर नहीं रहा तो वो आए जिसके घर पर मैं था इस वक्त रावण पिंडी में गया था बड़ा अच्छा आदमी वो आ गया है वो है उसके साथ लू से जो रावल पिंडी को बनाने वाले वाले हैं उनमें से मेरे पास आ गए उन्होंने कहा कि वहां जो पड़े हैं उसका क्या करें तो मैंने उनको कहा कि आप क्या क्यों आए वहां मर क्यों नहीं गए क्योंकि तो मैं उस पर कायम हूं कि मैं नहीं चाहता हूं तो कितना भी हम पर धुलम हो तो भी हम जिधर पड़े हैं वहां और मर जाएं मर जाएंगे कैसे मार के नहीं मरेंगे लेकिन ईश्वर का नाम लेठे बेटे बहादुर होकर मरे ये लड़कियों को मैं क्या सिखाऊं उसको कहूँ के मारो और मरो मारे भी चाहिए क्या लेकिन मरने का इलम तो हासिल कर सकती है ईश्वर का नाम लेती रहे कोई इंसान है बुरा आदमी है उसकी नजर गंदी हो जाती है पीछे मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो फारसी मुझे क्या पड़ी है लेकिन कोई भी हो इतना तो करें कि हम उनके बस नहीं होंगे वो कहें कि चल पैसा देते पैसा के लड़ते मार जाऊंगे तो कह सकती कि अरे आप पाँच मिनट के बाद मारनाएं तो अब मार दी लेकिन मैं तेरे बश में नहीं आने वाली हूँ ऐसा तो करें तब तो वो धर्म रख सकते नहीं तो ना धर्म के रहेंगे ना कर्म के रहेंगे इसलिए मैं तो वही शिक्षा दूंगा जब तक मैं मेरी मिसास से दूसरी बात में नहीं कर सकूँगा लेकिन जो जो आपके तरफ से होते हैं हुकूमत में है उनको तो सोचना पड़ता है कि आप लोग सब क्या चाहते हैं कांग्रेस को सोचना पड़ता है मुझको नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि मैं तो अकेला पढ़ाऊँ और इसीलिए तो सब में से निकल गया कि मुझको झंझट में पढ़ूंगा तो पैसे शायद मैं भूल जाऊं ईश्वर को तो मैं भूलना नहीं चाहता हूं इसलिए उठो छोड़ दिया तो मैं तो भी सब लोगों को कहता हूँ कि सबसे बड़ा ज्ञान सबसे बड़ी बहादुरी और सबसे बड़ी समझ दुनिया की वो भी इसमें पड़ी है कि मरने का इलम सीखो तो जिंदा रही गई अगर मरने का इलम नहीं सीखते हैं तो बेमौत मर जाओगे तो मैं नहीं चाहता हूं कोई को भी बेमौत मर जाए तो उन लोगों को मैंने कहा कि आप यहां जिंदा क्यों आइए क्योंकि उनके घर पर रहा उनको वहां पेशाना आना था वाह की कैंप में तीस हजार पड़े और रावल पिंड में कहते हैं कि अठारह हजार पड़े तो रावल पिंडी कैंप वो वहां की कैंप है है वो तो ठीक तो तो आज, तो आज क्या होगा हिंदुस्तान में और चार नहीं तो उसको भी मारे तो मैं नहीं कहने वाला हूँ की मैंने बड़ी गलती की क्योंकि मैंने उनको कहा कि आप क्यों जाना चाहते रहो यहाँ रहो और मरो सुशीला बेनवा थे तो उसको मैं छोड़ कर आया तो वो राशि हो गई अच्छा अभी तो कहता है वो सीरी बात है तो उनको कहा कि मैं रावल के लोगों को भी आज कहा कि वो तो नहीं है मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं तो कहूँगा मैं उन लोगों से मेहनत करूँगा हुकूमत वाले और वो कुछ कर सकते हैं तो करें लेकिन आप लोग तो ऐसा यहाँ काम करें यहाँ ऐसा काम करें क्योंकि वो उसमें तो सीख भी है उसमें जो हिंदू भी पड़े तो दोनों को मैंने कहा और पीछे वो तो वो तो पंजाब के हैं और पीछे पश्चिमी पंजाब में भी रहे तो सब जो रेफ्यूजी हैं वहाँ से आए थे उनको पहचानते हैं उन पर उन पर वो वो काबू भी रखते तो मैंने कहा कि वहाँ चाहिए आप और पीछे आपको तकलीफ हैं होशियार है ऐसा ना करें कि अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बदले में हाँ उनको तो कहा कि हमारे यहाँ घर कहा मकान कहा, मैंने कहा कि मकान तो ये पड़ा है छत छत तो हमारे लिए आकाश है और धरती पड़ी है वो मकान है तो उन्होंने कहा कि इतना भी नहीं है तो मैं कहता हूँ इतना तो कहीं भी जमीन नहीं है ऐसा नहीं है, उस जमीन पर है तो क्योंकि मुसलमानों को हर्जा दी हमने, हमने हमारे घर भाग गए तो क्या ये कहूं उन लोगों की मुसलमानों घर में जाकर बेच जाओ वो तो मेरी नहीं कर सकता मुसलमानों का घर जो कल था वो आज भी है उनका वो भाग गए डर के मारे तो मुझको खुशी नहीं होना चाहिए कि भाग गए डर के मारे अगर अपने आप भाग गए हैं उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खुश रहेंगे तो खुश रहें चले जाएं उनको कोई ईजा न करें और उनको जाने देना चाहिए उनके कोई जायदाद है उनके जेवर वगैरह हैं वो ले मुझको उसका द्वेष नहीं है ले और पीछे तो घर छोड़ देते तो वो घर तो पीछे हुत तब हुकूमत वो घर का उपयोग कर सकती है लेकिन वो रहते हैं और वो बेचारे वो पानी खाएं सब करें पुराने तो किले में पड़े रहें और वो हमारे उनके कब्र से नज़दीक पड़े रहे वो भी खुद में पड़े खुले में पड़े तो खुले में पड़े रहें और उनका मकान है उसमें हम हमारी तो जो रेफ्यूजी है वो जाए तो कोई अच्छा नहीं कभी आप तो टकरे और मैं तो ये चीज़ जानता हूँ मैंने खुद ऐसा कर लिया है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ज़मीन पर रहें उन लोगों में चले जाएँ और पैर भी ऐसी करें कि मुझको आप कल यहाँ से भेज दें तो मैं पंजाब जाना चाहता हूँ तब तो मैं लाहौर जाऊँगा और फिर से पुलिस का स्कोर्ट लेकर नहीं जाना चाहता हूँ मिलिट्री का स्कोर्ट मुझको नहीं चाहिए अगर मुझको मिलें और दे दें तो महीने कम हो जाता मैं तो वो भगवान के भरोसे जाना चाहता हूँ और वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके भरोसे उसको मुझको मारना है तो मार डाले मार डाले तो मेरी उम्मीद है कि मैं हस हंस हंसता हंसता जाऊँगा और वहाँ दिल में ऐसा ही कहूँगा कि भगवान इनका कि भला कर इनका कैसे भला कर सकता है कोई को भला बना दे ईश्वर के पास दूसरा भला करने का का तरीका नहीं वो एक ही तरीका जानता है कि भरा करना है ईश्वर को तो उसका दिल को घुना देता है है, है मेला है, तो उसको शुद्ध कर देता है, वो उसका किया। तो मैं कहूंगा ईश्वर को कि इसका भी तो को मेरी डाढ़ सुनेगा और वो आदमी दिल में जो हो गया कि मैंने किसको मार जागा मैंने क्या गुना किया है कि मुझको मारे लेकिन मारने का उनको अधिकार से मुझको मारना है तो इसने मैं लाहौल जाना चाहता हूँ मैं तो राहुल पिंडी जाऊंगा मैं तो हर चक्कर पे जाऊँगा वो रखू मत मुझको रोक ले तो रोके लेकिन मुझको कैसे रोकेंगे और रोकना चाहे तो तुम तो मुझको मार डाले अगर मुझको मार डाले तो आप लोगों को बिने पीछे एक पाठ दे कर मैं चला जाऊंगा वो मुझको बड़ा अच्छा लगे वो पाठ क्या है कि तो नहीं तो मरेगा लेकिन तो किसी का बुरा ख्याल में भी नहीं ऐसा कहकर जो लड़की एक छोटी है वो भी जाती है मैं कहता हूँ वो बहुत सबसे बड़ी है मुख्य तो बहुत बड़ी है इसमें उसको कोई शक नहीं वो तो ध्रुव हमारे पास तो ये ना ध्रुव तो एक बालक था बच्चा था उसने भगवान की प्रार्थना की और वो हमें हम प्रार्थना करते प्रसाद क्या था प्यारा बरस का लड़का था तो उन लोगों ने सबने क्या किया तो हम तो उनके वारिस बड़े हैं उनसे दूसरा काम क्या गुरुओं ने क्या किया नानक शायद ने क्या किया और दूसरे गुरुओं का आप तो जो गुरुग्रंथ पढ़ने वाले हैं वो तो ज्यादा जानते हो तो मैं कहूँगा कि हमारे तो वो सीख लेना है कि किसी का बुरा मानना नहीं करना नहीं किसी को तलवार नहीं लगाना किसी को मुकाबले नहीं लगाना लेकिन मरने की हिम्मत रखना वो सबसे बड़ी बात हुई तो अगर मैं इस तरह से गया तो मैं कहूंगा कि आपको गुस्सा नहीं करना है तो आपको समझना कि बस वो ठीक गया भले गया और ऐसे हमको भी ईश्वर कर दे वो मेरी हमेशा हार्दिक प्रार्थना देने वाली है और वो प्रार्थना मैं तो आपसे भी करूंगा, कि मैं ये कहूँगा तो मैंने वो, वो रावण पिंडी वालों को दे दिया कि आप जाए उसको रेफ्यूजी इसमें और सिखों को मिले हिंदुओं को मिले यहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी मिले और सब से कहो कि भाई अभी वहाँ उनको हमारे भेजना है ना उनको तो एक ही शरण से जाएगा अगर दिल्ली उसी हो गया यहाँ जो आग जलती है वो मिट गई मिलिट्री के मार्फल से नहीं पुलिस के मार्फल से नहीं लेकिन आप, आप, आप अपने आप वो एक दूसरों से भेजते हैं दोस्ताना तोड़ से और तो बचे कहते हैं कि नहीं आप कहाँ जाते पाकिस्तान में कुछ भी हो दूसरी जगह बो खुशबू दिल्ली में हम झगड़ा नहीं करेंगे ऐसा करें तो तो एक तो मेरा खून बढ़ जाता है और मैं ये समझूँगा कि नहीं ईश्वर मुझको मेरे, मुझ मेरे पास और भी सेवा देना पता है तो ये शक्ति लेकर मैं चला जाऊंगा मैं एक दिन यहाँ देना नहीं चाहूंगा ये मैं आपको कह देना चाहता हूं मैं यहाँ शौक से नहीं बढ़ा यहाँ मुझको सेवा करनी इसलिए आग जो भड़कती है वो बुझाने में एक इंसान जितना कर सकता है उतना करने के लिए मैं यहाँ पढ़ाऊँ तो बस आपको मेरे रावल पिंडी के जो हमारे भाई हैं उनको भी बता दिया है कि किस तरह से उनको रहना है और किस तरह से करें तो उनकी खुशबू सारी हिंदुस्तान में सारी दुनिया में फैल जाएगी